हम सो जाते हो सपना देखते हो तो बड़ा विशाल दिखता है लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है उसके आगे वो तीन खेकिनाई भी नहीं है न जाने से जगत कितनी बार बन बन के नाश हो गई लेकिन जिसकी सत्ता से रात को सपना बनता है उस सत्ता का पता नहीं होता उसके लिए स्वप्ने का जगत बड़ा लगा लगता है और सत्ता नहीं बाजती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 बड़ा परिश्रम भी हुआ जहाज में यहां से बैठे बॉम्बे जा रहे थे जहाज उठा तो नजर पड़ी कि नीचे तो डैम है मस्त जहाज उठा निहारा तो ये वासना दे दिया हल्के साधनों में ओ डैम भी बड़ा लगता है दूर लगता है बढ़िया साधन से देखो तो जरा सा ऊपर उठो तो ये डैम वासना डैम यहां से 16 सत्रह किलोमीटर है ऐसे अपने आत्म-विचार में देखो तो जगत अति तुच्छ बात है समाधि में देखो तो जगत का कोई गंध नहीं जब मुरक्षता से देखते हैं मोह ममता से देखते हैं तो तेरा मेरा ये बड़ा लंबा छोड़ा लगता है जब ईश्वर को देखते हैं आत्मा को देखते हैं उसकी सत्ता को देखते हैं तो कुछ नहीं के गिनाए हैं इसीलिए बड़े बड़े सम्राटों ने राज छोड़ दिया उस आत्माराज को पाने के लिए लोग बोलते हैं बड़ा राज था लेकिन उनको जो आत्माराज मिला उसके आगे वो राज कुछ नहीं हो एकांतवास मौन प्राणायाम नियम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 आत्मपद में रुचि होना चाहिए अविवेकी आदमी को संसार में रस आता है और परम विवेकी आदमी को परमात्मा शांति में रस आता है नियमित जप और प्राणायाम करें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 किसी से द्वेष होता है तो उसका चिंतन होता है और कभी कभी राग द्वेश नहीं होता है मन में फिर भी मन की पट्टियां चलती रहती उसको मनोराज बोलते हैं इसलिए ओम करके उस पट्टी को काट दिया जाता है फिर जा एड्रेस हो जाती है फिर काट दो गैप पड़ जाती है उस पट्टी की खाली जगह पड़ जाती है खाली जगह जो है ब्रह्म है बिना विचारों की जो जगह है ना आलस्य निद्रा न हो तंद्रा न हो जागृत न हो निद्रा भी न हो जागृत भी न हो सोपना भी न हो तंद्रा भी न हो लय राशा स्वाद मनोराज भी न हो बाकी की जो अवस्था है वो ब्रह्म है अपने उस यार को तो मिलने के सिवा और किसी से मिलोगे तो बिछड़ जाओगे अपने आप को खोजे मिना और किसी को खोजोगे तो विक्षेप होगा चलिए अपने को खोजो कि तुम कौन कहाँ से आए आखिर कहाँ जाओगे खोजते खोजते पता चल जाएगा कि आत्मा है ये देह तो छोड़ जाएंगे जल जाएगा देह जल जाएगा तो धन कहाँ रहेगा <laughs> मिलकत कहाँ रहेगी देह के संबंधी कहाँ रहेंगे कब तक रहेंगे?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 प्रभु के गीत गूंजने लगेंगे फिर तुम प्रभु हो जाओगे प्रभु के गीत और तुम दो न रहोगे तुम्हारे गीत प्रभु के गीत होंगे प्रभु के गीत तुम्हारे गीत होंगे तुम्हारे दिल रुकी सितार से प्रभु का साज निकलेगा मूर्ख इंसान रात दिन तो भटक रहा है तुमने क्या खोया है क्या पाना है इस जगत से तुझे जो भटक रहा है तेरा खजाना तेरे पास है तो अपने खजाने की ओर देख हे ताल में मंजिले ऐ ताल मंजिल मन्जल किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तो दिल की ओर देख मंजुल के तालिब सुख के तालिब तो सुख किधर ढूंढता है तेरे तो दिल में सुख का दरिया लहरा रहा है अपने दिल की ओर देख बाहर की आंख बंद कर भीतर की आंख खोल ऐतालबे मंजिलें मंजिल किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तो अपने दिल की ओर देख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 बुद्धि एक निश्चय करती है और दिल दूसरा कुछ कहता है तो बुद्धि की बात हटा दो दिल की मानो क्योंकि दिल आत्मा के निकट रहता है बुद्धि की अपेक्षा तो दिल की आवाज सुन तो क्या चाहता है गहराई से सुन पवित्रता से सुन दिल के आवाज और मन के कल्पनाओं में फर्क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 ऐसे ईश्वर तो है सर्वव्याप्ता आपके रोम रोम में ईश्वर जितना है हृदय में है जब शुद्ध हृदय होता है वहां उसका अनुभव होता है ऐसे मुंह खुलता है तब मिठास का अनुभव होता है ऐसे अशुद्धि रूपी कंकड़ पत्थर हट जाते हैं अशुद्धि रूपी पर्दा हट जाता है तो अब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 ईश्वर के ईश्वरत्व को जानो भगवान भगवान कह रहे हैं भगवान क्या होता है बस भगवान ऐसे हाथ होते हैं पैर होते हैं कल्पना कर ली भगवान का अर्थ है भव माना जो भरण पोषण की सत्ता दे रहा है माना गमना अगमन क्या जो नियंत्रण कर रहा है तुम्हारे भीतर व्यस्टि समष्टि में वहा वाणी का जो अधिष्ठाता है वैश्वी मध्यमा पशंतियों परा इन चारों वाणियों